अब जाकर विक्रांत को पता चला कि पनवल ब्रांच के पुलिस वालों के बीच इस बात की शर्त लगी थी कि विक्रांत नैना की पार्टी के इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं अंत में सिर्फ एक लेडी ऑफिसर ने ही ये शर्त जीती जिसने कहा था कि विक्रांत नैना के बुलाने पर जरूर आएगा बाकी दूसरे पुलिस वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी की विक्रांत कभी नैना के बुलावे पर पार्टी में जाएगा खुद नैना को भी उम्मीद नहीं थी की विक्रांत कभी उसके बुलावे पर पार्टी में चला जाएगा लेकिन विक्रांत ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया था यहाँ हर कोई उसका जवाब सुनकर सन्न रह गया था वैसे पार्टी में जाने का प्लान नैना ने ही बनाया था दरअसल विक्रांत ने मीरा अग्रवाल के केस को सॉल्व करने में पनवेल ब्रांच की बहुत हेल्प की थी और इसके लिए उसे अप्रीशियट किया जाना चाहिए अब चाहे ये काम फॉर्मली किया जाए या इनफॉर्मली तरीके से करना तो होगा ही बेशक नैना विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं करती है लेकिन इस वक्त उसे मजबूरन विक्रांत के काम के लिए उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी क्यूँकी नैना खुद पनवेल ब्रांच की सीनियर ऑफिसर है अब अगर वो किसी ऑफिसर को उसके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगी तो फिर उसकी भी इमेज अच्छी नहीं रहेगी इसी वजह से उसने भी शर्त लगाकर विक्रांत को पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया था मन मन वो मना रही थी कि विक्रांत पार्टी में आने से मना कर दे ताकि उसकी इमेज भी अच्छी बन जाए कि उसने विक्रांत को इन्वाइट किया था लेकिन वो खुद ही नहीं आया लेकिन यहां उसका पूरा दाव ही उल्टा पड़ गया विक्रांत तो बहुत बड़ा ढीट निकला उसने एक झटके में ही पार्टी में आने के लिए हामी भर दी अब ना चाहते हुए भी नैना को उसे पार्टी देनी होगी ये सब नैना के लिए जहर पीने के समान था नैना के लिए इससे भी ज्यादा दुखदाई समय तब आ गया जब उसे पता चला कि विक्रांत उसी की गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए होटल तक जाएगा दरअसल विक्रांत के सनकपन और गुस्से के कारण कोई भी पुलिस वाला उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुआ या यूं कह ले की कि किसी और पुलिस वाले में इतनी हिम्मत ही नहीं थी की वो विक्रांत को झेल सके चूंकि अब तक ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था और नैना पार्टी के लिए जा रही थी इसलिए उसने अपने यूनिफॉर्म चेंज करके दूसरी ड्रेस पहन ली थी नैना ने इस वक्त ग्रीन कलर की बिल्कुल टाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर की स्कर्ट पहन रखी थी और फिर नीचे उसने काफी हाई हील वाली सैंडल पहन रखी थी भले ही नैना के कपड़े ज्यादा तड़क भड़क वाले नहीं दिख रहे थे लेकिन विक्रांत ने उन्हें देखते ही ये अंदाजा लगा लिया था की ये सभी कपड़े काफी ब्रांडेड है नैना सिंपल और डिसेंट कपड़े पहनती है इस वक्त नैना दूर से ही काफी अट्रैक्टिव लग रही थी विक्रांत मन सोच रहा था वा यह डाइन पार्टी ड्रेस में तो कहर कह रही है ये देखकर भला कोई कहेगा कि यह कितनी लड़ाकू है लेकिन अभी विक्रांत ने शायद नैना का पूरा अवतार तो देखा ही नहीं था जब विक्रांत उसके पीछे पीछे कार पार्किंग में गया तो वहां नैना की गाड़ी देखकर वो दंग रह गया नैना के पास रेड एंड व्हाइट कलर की पजोरें उठी विक्रांत का गाड़ियों में काफी इंटरेस्ट था वो खुद के लिए भी जल्द से जल्द कार खरीदने का सपना देखा करता है उसने नैना की गाड़ी देखते ही उसके दाम का आंकड़ा लगाना शुरू कर दिया ये पजेरो का बिल्कुल नया मॉडल था लग रहा था नैना ने अभी हाल में ही ये गाड़ी खरीदी है इस गाड़ी का दाम कम से कम तीस पैंतीस लाख होगा हे भगवान विक्रांत सन रह गया उसने कभी सोचा भी नहीं था की नैना इतनी महंगी गाड़ी से चलती होगी पुलिस डिपार्टमेंट में तो इतनी सैलरी भी नहीं मिलती कि कोई इतनी महंगी गाड़ी खरीद सके तो फिर नैना ने इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद ली हो सकता है तो नहीं लगती है विक्रांत कार में आगे की सीट पर बैठ गया और नैना ड्राइविंग सीट पर थी इस वक्त विक्रांत किसी न किसी बहाने से नैना से बात करके उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेना चाहता था आखिर वो इतनी अमीर कैसे है उसकी उम्र कितनी है उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं लेकिन ऐसा लग रहा था कि नैना इस वक्त सिर्फ उस किडनैपिंग केस के बारे में ही बात करना चाहती थी नैना अच्छे से जानती थी कि यह किडनैपिंग केस भले ही इतना पुराना है लेकिन किसी छोटे मोटे मर्डर केस की के तुलना में बहुत बड़ा केस है और अगर अब फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जरूर कुछ न कुछ बड़ा एविडेंस मिला होगा अच्छा विक्रांत तुम्हें पता है की वहाँ सुरंग में जो कंकाल मिला है वो किसका है ने गाड़ी ड्राइव करते हुए ही विक्रांत से पूछा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यार वो केस 26 साल पुराना है तब में पैदा भी नहीं हुआ था नैना को पता था कि विक्रांत बकवास ही कर रहा है लेकिन फिर भी उसने अपना सवाल जारी रखा वहाँ मिले कंकाल की जांच तुम्हारे डिपार्टमेंट के फोरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है अभी बारह घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया है उन्हें जाँच करते करते अब भले ही पूरी जाँच न हो पाई हो लेकिन अब तक कुछ ना कुछ तो सामने आया ही होगा तुम्हें क्या पता नहीं है नैना ने सीधे ही विक्रांत से सवाल कर दिया है नैना की यह बात विक्रांत को सही लगी सही बात है जब से पुलिस टीम कर्जत से लौटी है तब से अभी तक कुछ खास नहीं मिली है अब भले ही पांचों कंकाल का टेस्ट ना हो सके लेकिन कम से कम एक या दो का तो रिजल्ट आना चाहिए था अभी तक विक्रांत को भी केस की कोई अपडेट नहीं मिली थी जब से डीएन नगर की टीम वहां से लौटी है तब से बस इतनी प्रोग्रेस हुई है की मंजू ने अपने कुछ खास ऑफिसर को वहां फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा हुआ था ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां वहां सुरंग सुरंग के भीतर क्या हुआ था। और वहां कैसे हुआ था था और और विस्फोट कैसे कैसे टूटी थी इसके अलावा पुलिस ने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया था तुम्हारा तो मतलब क्या है क्या कह रही हो विक्रांत ने क्यूरियस होकर नैना से पूछा कुछ नहीं मैं तो बस यही कह रही हूँ की मीडिया वाले से लेकर आम लोगों तक सभी डीएन नगर पुलिस ब्रांच से जवाब चाह रहे हैं सभी जानना चाहते है क्या क्या छुपाया जा रहा है वहां तो बस कंकाल ही था उसमें कुछ छुपाने वाली क्या बात है सच कहूं तो ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हारी फोरेंसिक टीम कुछ छुपा रही है यहाँ तक कि तुम्हारे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को भी कुछ पता नहीं है कि मुझे नहीं पता की तुम्हारी टीम इस केस पर क्या कर रही है नैना ने इंटेंशनली गहरी सांस छोड़ते हुए कहा अगर ये केस अच्छे से सोल्व हो जाता है तब तो ये तुम्हारे ब्रांच के लिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है वैसे विक्रांत को यह सब बताने की जरूरत नहीं है वो खुद ही इस केस की इम्पोर्टेंस समझता है लेकिन जब अभी तक उसे इस केस से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और सीनियर अधिकारियों ने उससे कुछ कहा नहीं है तो फिर अभी इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अभी उसे थोड़ा फ्री टाइम मिला है और फ्री का खाना खाने का मिल रहा है तो फिर वो अपना ध्यान इस तरफ ज्यादा लगाना चाहता है लगभग दस मिनट बाद ही नैना की गाड़ी रेस्टोरेंट पहुंच गई ये रेस्टोरेंट जुहू चौपाटी के पास में था और सी फेसिंग था बाहर काफी सारी टेबल लगी हुई थी और वहाँ बारबेक्यू चल रहा था भले ही काफी रात हो चुकी थी लेकिन वहाँ पर अभी भी काफी भीड़ थी नैना अपने सभी टीम में होटल के भीतर ले गई और सीधे थर्ड फ्लोर पर लेकर पहुंच गई वहा पहचने के बाद पहले तो उसने सभी के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर किया और फिर सभी ने अपने मन पसंद फूड को ऑर्डर किया विक्रांत ने भी फ्री का खाना छक खाया और खूब जमकर ड्रिंक भी पी नैना ने भी दो चार पैक मार ही लिए थे जब सब कुछ हो गया और खाना पीना खत्म हो गया तब नैना ने सभी पुलिस वालों के बीच में जाकर सोडे का एक गिलास उठाते हुए कहा ये लास्ट ड्रिंक विक्रांत के नाम विक्रांत जैसा तेज ऑफिसर पूरे मुंबई पुलिस में कोई नहीं है विक्रांत इस वक्त नैना के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सन्न रह गया